युवकों के प्रति भारत का भविष्य हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है महिलाएं मुझे क्षमा करेंगी पर असल बात यह है कि सदियों से गुलामी करते करते हमारा राष्ट्र औरतों के राष्ट्र के समान बन गया है चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में कभी भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किए बिना देख पाओगे यूरोपीय देशों में स्त्रियां बहुत बड़ी बड़ी सभा समितियां स्थापित करती हैं तथा अपनी शक्ति और अधिकारों की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं फिर वे आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं इसी बीच कोई पुरुष आता है और उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है सारे संसार में स्त्रियों पर शासन करने के लिए अब भी पुरुषों की आवश्यकता होती है हमारी भी ठीक वही हालत है हम भी स्त्रियों के समान हो गए हैं यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है तो सब मिलकर फ़ौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती हैं उसकी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाती हैं और अंत में उसे नेतृत्व से हटाकर उसे बैठा कर ही दम लेती हैं यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ जरा सख्त बर्ताव करता है बीच बीच में डांट फटकार सुना देता है तो बस वे ठीक हो जाती हैं इस प्रकार के वशीकरण की वे अभ्यस्त हो गई हैं सारा संसार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन करने वालों से भरा है ठीक इसी तरह यदि हम लोगों में से किसी ने आगे बढ़ना चाहा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की तो हम फौरन उसकी टांग पकड़कर पीछे खींचेंगे और उसे बिठा देंगे परंतु यदि कोई विदेशी हमारे बीच में कूद पड़े और हमें पैरों से ठोकर मारे तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएंगे हम लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं क्या ऐसी बात नहीं है और कहीं गुलाम स्वामी बन सकता है इसलिए यह गुलामी वृत्ति छोड़ दो